रुद्र सही था। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर जी के मुझ मुझ के मुख पर मुस्कराहट दौड़ गई। वे सामने मुझसे इस प्रकार बोले, ईश्वर ने कहा, ब्रह्मन, हरे तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों को वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है किंतु सुरश्रेष्ठगण मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है अपने आत्मा में ही रमण करता आनंद मनाता है निरंजन माया से निर्लिप्त है जिसका शरीर अवधूत दिगंबर है जो ज्ञानी आत्मदर्शी और कामना से शून्य है जिसके मन में कोई विकार नहीं है जो भोगों से दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है उसे संसार में कामने से क्या प्रयोजन है यह इस समय मुझे बताओ तो सही यो निवृत्ति सुमार्गस्थ स्वात्मा रामो निरंजन अवधुतुर्ज्ञानी स्वदृष्टा काम अविकारी सभोगी सदा सुचिर मंगल तस् प्रयोजनम लोके कामिन्या किम वदाधुना मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है संसार में विवाह करना पराय बंधन में बंधना है इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे करूँगा तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूँगा क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जैसी शर्त के सास करूंगा उसे सुनो हरे ब्रह्मण मैं जो कुछ कहता हूं वह सर्वथा उचित ही है जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके जो योगिनी तथा इच्छा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ जब मैं योग में तत्पर रहूँ तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा और जब मैं कामाशक्त हूँ तब उसे भी कामनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा वेद विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं उन ज्योतिष स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूँगा ब्राह्मण उन सदा शिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूँ तभी उस भावनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी वह वा जीवित नहीं रह सकती उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत है अतः महाभावगण हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है कमलासन उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूँगा किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूँगा अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके ब्रह्मण उसमें भी मेरी एक और शर्त है उसे तुम सुनो यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा